उपस्थित ईश्वर के प्रिय उपासकों धार्मिक सज्जनों अब हम परम पिता परमेश्वर की उपासना के लिए सुसज्जित होंगे ईश्वर की उपासना अत्यंत मुख्य कार्य है ईश्वर का ध्यान ईश्वर की उपासना में उसे ही अच्छी सफलता मिलती है जिसका ईश्वर के प्रति प्रेम विश्वास निष्ठा अत्यंत होती है ईश्वर में रुचि ईश्वर में प्रेम तभी हो सकती है जब ईश्वर पर विश्वास हो आप हैं मैं हूं यह हमें एक दूसरे पर विश्वास है सत्ता का ईश्वर की सत्ता है इस पर हमें पहले विश्वास होना चाहिए ईश्वर पर विश्वास करने के लिए हम अनुमान प्रमाण का सहारा लेते हैं विचार करिए ये जो माइक है एक जड़ वस्तु है अर्थात इसमें ज्ञान गुण नहीं है इसमें अनुभूति का गुण नहीं है इस जड़ वस्तु को इस स्वरूप में लाने वाला कोई चेतन है ये माइक अपने आप नहीं बना है इसको बनाने वाला कोई चेतन है जिसके पास ज्ञान नामक गुण है इसी प्रकार से जो जो भी जड़ वस्तुएं किसी व्यवस्था में नियम में हैं उसको बनाने वाला उसकी रचना करने वाला उसकी व्यवस्था करने वाला कोई चेतन होता है तो हम अपना शरीर देखें हमारा शरीर जो है रक्त रस मांस आदि से बना है और ये जड़ है शरीर चेतन नहीं है उसमें रहने वाला आत्मा चेतन है शरीर जड़ है और इस जड़ शरीर को इस स्वरूप में किसने लाया हम सभी की दो आँखें सुंदर चेहरा रूप रंग हमारे शरीर में हृदय फेफड़े न जाने कितने प्रकार के यंत्र हैं कितनी इसकी सूक्ष्म रचना है और ये सब जड़ वस्तु में है तो इसको इस रूप में लाने वाला कोई चेतन अवश्य होना चाहिए हम और आप नहीं हैं हम और आपने यह शरीर नहीं बनाया है इस शरीर का निर्माता रचनाकार कोई और ही है और वही अनुमान से पता लगता है कि जिसने इस शरीर को बनाया है वह अदृश्य निराकार चेतन शक्ति परम पिता परमेश्वर है परमेश्वर पर विश्वास करें ईश्वर की सत्ता है कोई कल्पना नहीं है ईश्वर हमारे सात विद्यमान हैं सूक्ष्म रूप में अदृश्य रूप में निराकार शक्ति के रूप में तो सज्जनों हम ईश्वर पर विश्वास करते हुए ईश्वर की उपासना ध्यान के लिए सुसज्जित होंगे सभी सीधे होकर बैठेंगे सिर गर्दन कमर सीधी रहे पर सीधी करते समय शरीर में कोई तनाव खिंचाव ना हो एक बार सीधा करके थोड़ा सा शिथिल कर दीजिए शरीर को मन में प्रसन्नता रहे अपने अपने मोबाइल कृपया बंद कर लीजिए मन में प्रसन्नता बनी रहे और अब अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए परम पिता परमेश्वर की अनुभूति करना है जैसे वायु सूक्ष्म रूप में हमारे पास विद्यमान है ऐसे ही परमपिता परमेश्वर एक निराकार चेतन अदृश्य शक्ति हमारे साथ है इस भवन में है हमारे पास है अब परमपिता परमेश्वर को उनके मुख्य नाम ओम से संबोधित करना है ईश्वर को पुकारना है ईश्वर की अनुभूति करनी है श्वास भरेंगे अपने प्रिय परम पिता परम माता को हम पुकार रहे हैं उन्हें संबोधित कर रहे हैं ओ परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं हमारी सब प्रकार से रक्षा करते हैं हे परमेश्वर हम आपकी कृपा से आपका ध्यान आपकी उपासना प्रारंभ करने जा रहे हैं आपसे हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से हम इस कार्य में सफल होवें सबसे पहले हम प्राणायाम करेंगे बाह्य प्राणायाम बाह्य प्राणायाम करने के लिए विधि सुनिए जब श्वास अंदर रहता है उस समय मूल बंध लगाते हैं गुदा इंद्रिय में संकोच उत्पन्न करते हैं जिससे हो सके वह करें। जिससे ना हो सके वह ना करें। मूल बंद लगाने के पश्चात श्वास को बाहर फेंकते हैं और बाहर ही रोके रखते हैं जब घबराहट होने लगती है तब धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हैं इस प्रकार से एक प्राणायाम पूरा हो जाता है जब हम श्वास बाहर फेंकते हैं उस समय मन में परमेश्वर का चिंतन करना है ओम का जप करना है दूसरा प्राणायाम तुरंत कर सकते हैं या सामान्य श्वास प्रश्वास दो तीन बार लेकर फिर कर सकते हैं तो प्रारंभ करेंगे मूल बंद लगाइए जिससे हो सके सांस को बाहर फेंकिए बाहर ही रोके रखना है मन में ओम का जब करना है आप मन में करेंगे कैसे करना है सुनिए ओम सर्व रक्षक आप मन में करिए सर्व रक्षक ओ सर्व रक्षक जब घबराहट होने लगे तब धीरे धीरे प्राणों को अंदर लेना है इस प्रकार से यह एक प्राणायाम पूरा हुआ प्रारंभ तीन प्राणायाम से शुरू कर सकते हैं प्राणायाम करने के पश्चात प्रत्याहार की स्थिति बनाएंगे प्राणायाम से मन पर नियंत्रण होता है मन की कुछ एकाग्रता बढ़ती है इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना है इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है इस स्थिति का नाम है प्रत्याहार धारणा लगाएंगे शरीर के किसी एक भाग में किसी एक केंद्र बनाते हुए हृदय मस्तक भ्रूमध्य या कंठ किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करना है मन को उस स्थान पर स्थिर करना है एकाग्र करना है उसी स्थान की अनुभूति बनाए रखनी है यदि हृदय स्थान पर धारणा लगा रहे हैं तो मन में हृदय स्थान की अनुभूति बनी रहे धारणा लगाने के पश्चात मन को सुसज्जित करेंगे अपने मन को नियंत्रण में रखना है संकल्प लेना है कि हे परमेश्वर मैं आपकी कृपा से संकल्प लेता हूँ कि मैं बाह्य विचारों को नहीं उठाऊंगा आलस्य प्रमाद नहीं करूंगा निद्रा वृत्ति को नहीं उठाऊंगा अपने आप को सतर्क सावधान करिए मन को शांत रखिए अब जीवन के लक्ष्य पर विचार करिए हमारे जीवन का लक्ष्य है समस्त दुखों से छूटना पूर्ण सुख की प्राप्ति और यह संभव है परमपिता परमेश्वर की कृपा से और उनकी कृपा पाने के लिए ईश्वर का ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है सांसारिक संबंधों को भुला दीजिए कोई भी सांसारिक विचारों को नहीं उठाना है कोई भी सांसारिक संबंध याद नहीं करना है परम पिता परमेश्वर सर्वत्र विद्यमान हैं हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे चारों ओर व्याप्य व्यापक संबंध बनाना है परमपिता परमेश्वर हमें देख सुन जान रहे हैं इस प्रकार की अनुभूति करनी है अब परमेश्वर का ध्यान करना है उनके गुणों का चिंतन करना है। परमेश्वर, आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं अर्थात आप सत हैं आपकी सत्ता है आप यहाँ विद्यमान हैं आप चित अर्थात चेतन है अर्थात ज्ञानवान हैं, अनुभूति करते हैं आप आनंद से युक्त हैं आनंद से परिपूर्ण हैं हे परमेश्वर आप निराकार हैं आपका कोई रंग रूप आकृति नहीं है आपका कोई रंग रूप आकृति न होने से आपकी कोई प्रतिमा मूर्ति भी नहीं बन सकती है आप निराकार अदृश्य शक्ति रूप हैं, परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान हैं आप में अनंत बल सामर्थ्य है आप अपने कार्यों में किसी अन्य की सहायता नहीं लेते हैं स्वसामर्थ्य से आप अपने सब कार्य पूर्ण करते हैं हे परमेश्वर आप न्यायकारी हैं आप हम जीवात्माओं को अच्छे या बुरे कर्मों का फल देते हैं पक्षपात रहित होकर न्यायपूर्वक आप दयालु हैं हे परमेश्वर आप हमारा अत्यंत कल्याण हित उन्नति चाहते हैं हे परमेश्वर आप अभी यहाँ उपस्थित हैं हमारे साथ हैं अभी हैं इस समय हैं आप ही अपने हैं और अपने में हैं जितना हित कल्याण हे, हे परमेश्वर आप चाहते हैं उतना कोई नहीं परमेश्वर मैं आत्मा हूं आपके अंदर स्थित हूं अनंत काल से मैं आपके अंदर हूं और आपके अंदर ही रहूंगा मैं आत्मा निराकार हूं अदृश्य मुझे आत्मा का भी कोई रूप रंग नहीं है अदृश्य चेतन शक्ति मैं आत्मा नित्य हूं सदा से हूं सदा रहूंगा मैं आत्मा अविनाशी हूं मेरा कभी नाश नहीं होता मैं आत्मा अनादि हूं एक देशी हूं अत्यंत सूक्ष्म हूं मुझ आत्मा में अत्यंत कम बल और ज्ञान है अल्पज्ञ हूं अल्प शक्ति वाला हूं हे प्रभु इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं इसलिए ओ मुझसे लगन लगा कि तू अल्पज्ञ है नन्ना सा ज्ञान तू अपना खूब बड़ा के साथ रहे तू जुड़ा हे परमेश्वर मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं आपकी अनुभूति करना चाहता हूँ आपका साक्षात्कार करना चाहता हूं हे परमेश्वर आपने हमें यह शरीर रूपी साधन दिया है मन बुद्धि इंद्रिया प्रदान की है यह सारा संसार जो हमें दिखता है यह शरीर हे परमेश्वर आपने प्रकृति से बनाया है प्रकृति अर्थात सत्व रजस तमस नामक सूक्ष्मतम परमाणुओं का समुदाय इस प्रकृति से इस जड़ प्रकृति से आपने यह सारा संसार हमारे हित कल्याण के लिए बनाया है पर ही परमेश्वर इस प्रकृति से बने पदार्थ हमें पूर्ण सुख शांति तृप्ति नहीं दे सकते हैं इसलिए हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं हे परमेश्वर पूर्ण सुख पूर्ण आनंद तो आप में है आप नित्यानंद हैं परमानंद हैं सर्वानंद हैं हे प्रभु आप आनंद स्वरूप हैं आप कदापि दुखी नहीं होते हैं किसी भी प्रकार का आप में कोई क्लेश नहीं है हे परमेश्वर हमारे भी दुखों को दूर कर दीजिए हमारे भी क्लेशों को नष्ट कर दीजिए हमें आनंद दीजिए हमें आनंद दीजिए ओ परमेश्वर हे सर्वरक्षक आप आनंद स्वरूप हैं हमें भी आनंद दीजिए परमपिता परमेश्वर से उत्तम बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी है उत्तम बुद्धि से ही हम अपने मन पर नियंत्रण करके अपने कुसंस्कारों को नष्ट करके परमपिता पिता परमेश्वर का आनंद प्राप्त कर सकते भुव स्व तत्सवितोर्वरे भर गो दे वस धीमह धो न प्रचोदया भूर्भुव स्व तत्सुरी भर्गो देवस् में उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू ही परमेश्वर रुकेंगे आपको अनुभूति बनानी है तूने हमें उत्पन्न किया हे परमेश्वर यह शरीर आपने उत्पन्न किया है मैं आत्मा तो सदा से हूँ मुझे आत्मा को उत्पन्न नहीं इस शरीर को उत्पन्न किया है इस शरीर से मुझे आत्मा का संयोग किया है पालन कर रहे हैं आप, आपने ही यह सूर्य चांद पृथ्वी बनाई है जल वायु बनाई है हे परमेश्वर आपने ही औषधियाँ वनस्पतियाँ कंद मूल फल बनाए हैं तरह तरह के अनाज बनाए हैं तरह तरह की धातुएँ बनाई हैं आप हमारा पालन कर रहे हैं परमपिता परमेश्वर की अनुभूति करते हुए हमें ईश्वर से जुड़ना है तूने हमें उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू तु, तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता तू तेरा सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू तु हो रहा है विद्यमान तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया ईश्वर ईश्वर हमारी बुद्धि को योग मार्ग पर मगपरचला ओ भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य देवस्म धीयो धीयो प्रचो दया हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं आप दुख नाशक हैं हमारे जीवन के आधार हैं सुख स्वरूप हैं आप इस सारे संसार को बनाने वाले हैं ऐश्वर्य के दाता हैं आप अत्यंत श्रेष्ठ हैं दिव्य गुणों से युक्त हैं सब दुखों को क्लेशों को भस्म करने वाले हैं हे परमेश्वर हम आपका ध्यान करते हैं आपके गुणों को धारण करते हैं आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरित करिए हमारी बुद्धि ऐसी बनाइए कि हम सत्याचरण करें धर्माचरण करें न्यायाचरण करें हे परमेश्वर हम पर कृपा कीजिए हमारे दुखों को क्लेशों को दूर कीजिए परमपिता परमेश्वर से उत्तम बुद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए अब हम संध्या के मंत्रों का उच्चारण करेंगे मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे ओ। तो देवीरभिष्ट आपो भू पीत शिश्रव ओवाक् ओ प्राण प्राण चक्षुचु चक्छु। नाभि, ओ ना ओ हृदय ओ कठ शि बहुभ्या यशोबल सी ओ भुव पुना नेत्रुना कंठे ओ महपुना हृद पुनाभ्या तपुना पाद सत्य पुना पुनशिसी ओं ब्रह्म सर्वत्र सर्व सत्य सत्यपुद्यत्रयत तत समुद्रर्णव सरो संवत्सरो नि विदधद विश्व मिशतो वसी सूरिया चंद्रमसौ धता पूर्वकय दिवच पृथ्वी चातरक्ष मथो स्व शो दीरीष्ट आपो भू पीत प्राची संरस्रव प्राचीद्निरिपतिरसि रक्षितादिद ते्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम अस्तु वीस्तभं दक्षिणा दिगिंद्रोधिपतिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईषव ते्यो नमोधिपतिभ्य नम रक्षिभ्यो नम शुभ्यो नमे्यस्तन्देम वेष्मोज भेद प्रतीची दिग्वधिपतिदाकु रक्षिताषव ए भ्यो नमो ते्यो नमोपति्य नम रक्षभभ्यो नम षुभ्यो नम ये्य वीषम स्तंभ जेदीची दिक्सोमोधिपतिवो रक्षिताशन ऋषव तेभ्यो नमोपतिभ्यो नमो नमः रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त योस्मा वैम दृष्म भेद ध्रुवा दिग्विष्णुरपतिष्रीव रक्षिता रुधय शे्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु योस्मा वयम जं दम ऊर्ध्वादिगृहस्पतिरधिपतिश्रो रक्षिता वर्षमीषव तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम ऐस्तु वीतंबोजे दमस स्परी स्व पश्यंतर दास सूर्यमगन्म ज्योतिम उदु्यम जातवेद वहतव दृशे विश्वाय सूर्य चिंत्र देवादगाक चुर्मुस् आप्रद्या्या सूर्य आत्मा जगत स्तुष्च स्वाह तच्चुरदेवि रहाुक्रमुच्च्च्च्च्चर पश्येम शरद शत जीव शरद शृणुआम शरद शत ब्रवाम शरद शतम दीना सम भूर्भुवः शतम भूयशरद भूर्भुव देवस्य धीमहि भर्गोदेव से धीमे यो ो नचोदया हे कर्मणा धर्मार्थ काम कामोक्षाण सद सिद्धिभविन्न ओ नम शय च मयो भवाय च नम शंकर मयस्कराय चम शिवाय च चा, शिवतराय चाति शांति ही, शांति, ही, शांति ही। हे परमेश्वर यह जीवन आपकी कृपा से मिला है हे सारे संसार को बनाने वाले सबके प्रकाशक आनंद स्वरूप हमें मनोवांछित सुख व पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराइए धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि कीजिए हे परमेश्वर सब ओर से सब प्रकार से हमें सुखी करिए हम पर सुख की वर्षा कीजिए ही परमेश्वर यह शरीर आपने प्रदान किया है हमारे शरीर के सभी अंग इंद्रियां मन बुद्धि सभी स्वस्थ रहें बलवान रहें पवित्र रहें ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना है ही परमेश्वर आप सृष्टि करता है वेदों का ज्ञान आपने प्रदान किया है आप सारे संसार का संचालन करते हैं हे परमेश्वर आप सारे संसार को वश में रखते हैं आप सर्वशक्तिमान हैं न्यायकारी हैं हम कदापि पाप कर्म ना करें अन्यथा आप हमें दुख रूपी फल देते हैं दुख रूपी निकृष्ट योनियों में भेजते हैं हे परमेश्वर आप सर्वत्र विद्यमान हैं आपने हमारे सुख के लिए कल्याण के लिए हित के लिए तरह तरह के पदार्थ बनाए हैं तरह तरह के साधन दिए हैं इसके लिए हम आपका अत्यंत धन्यवाद करते हैं हे परमेश्वर आप हमारी नाना प्रकार के साधनों से पदार्थों के माध्यम से रक्षा कर रहे हैं हम आपको बारंबार नमन करते हैं नमस्कार करते हैं हे प्रभु आप न्यायकारी हैं हमें आप पर पूर्ण विश्वास है हम किसी से भी द्वेष भाव नहीं रखेंगे हमारे अंदर जो भी द्वेष भाव है वह हम आपके न्याय पर छोड़ते हैं अन्य लोग जो हमसे द्वेष करते हैं उस द्वेष भाव को भी आपके न्याय पर छोड़ते हैं हम सबसे प्रेम भाव रखें हे परमेश्वर सबके प्रति कल्याण और हित की भावना हम अपने मन में रखेंगे हे प्रभु आप सर्वश्रेष्ठ हैं अविद्या अंधकार से रहित हैं देवों के भी देव हैं हे प्रभु हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं हम पर कृपा करिए हमें आप पर पूर्ण विश्वास है इस संसार के पदार्थ आपको जनाते हैं आपकी सिद्धि करते हैं आपके ज्ञान बल को दर्शाते हैं हे प्रभु हम अविद्या के नाश के लिए विद्या की प्राप्ति के लिए आपकी उपासना कर रहे हैं हम पर कृपा करिए हे प्रभु आप अत्यंत अद्भुत हैं दिव्य हैं हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम दीर्घायु बने आपकी कृपा से हम दीनता से रहित बने हम कदापि अधीन ना हों हे परमेश्वर हम स्वस्थ प्रसन्न समृद्ध रहें ऐसी हम पर कृपा करिए हे परमेश्वर हमें उत्तम बुद्धि प्रदान कीजिए ईश्वर से प्रार्थना करना है मेरे साथ कहिएगा हे परमेश्वर हमें ज्ञान बल उत्साह पराक्रम शौर्य चातुर्य निर्भीकता पवित्रता एकाग्रता उत्तम स्वास्थ्य सुख शांति संतोष, संतोष धैर्य, धैर्य। सहनशीलता त्याग, तपस्या, तपस्या सेवा परोपकार, परोपकार सरलता, सरलता विनम्रता निष्कामता निष्कामता निरभिमानता जितेंद्रियता बुद्धिमत्ता आदि दिव्य गुण प्रदान कीजिए परमपिता परमेश्वर से आप मन ही मन में प्रार्थना करिए जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए साथ ही साथ प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम सब बंधनों से छूटकर आपको प्राप्त करें परमानंद को प्राप्त करें परमेश्वर के प्रति धन्यवाद का भाव प्रकट करें कि हे परमेश्वर आपकी कृपा से हमें यह सुंदर जीवन मिला है इसके लिए आपका अत्यंत धन्यवाद है हे परमेश्वर हम आपकी स्मृति हर समय बनाए रखें मेरे साथ कहे हर पल में हो प्रभु सुमी रन तेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा हर पल में हो प्रभु सुमी रन तेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा हर पल में हो प्रभु सुमी रन तेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा याद तेरी मैं सदा मन में बसाऊँ याद तेरी मैं सदा मन में बसाऊँ आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं करता रहूं प्रभु सुमी रन तेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा हर पल में हो प्रभु सुमी रन तेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा आशाई ना जग की मुझको सताए ना जग की मुझको सताए चिंता हर गिजना नजदीक आए चिंता भर गिरना नजदीक आए करता रहूँ प्रभु चिंतन तेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा हर पल में हो प्रभु सुमी न तेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा ऐसी तेरी भक्ति में दास खो जाए ऐसी तेरी भक्ति में दास खो जाए मैं न रहूँ बस तू ही तू हो जाए मैं ना रहूँ बस तू ही तु हो जाए ऐसी तेरी भक्ति में दास खो जाए ऐसी तेरी भक्ति में दास खो जाए मैं ना रहूँ बस तू ही तू हो जाए मैं ना रहूँ बस जा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 ईश्वर की स्मृति बनाए रखते हुए अब विराम करते हैं हथेली से आंखों को ढक लीजिए धीरे धीरे आंखों को खोलना मौन और गंभीरता बनाए रखेंगे इससे आध्यात्मिक संस्कार दृढ़ बनते हैं सबको सादर नमस्ते जी